खेन उपनिषद प्रथम खंड तद विदिता पूर्वेश वह ब्रह्म ज्ञात वस्तु से पृथक ही है तथा अज्ञात से ऊपर है ऐसा हमने पूर्व के आचार्यों से सुना है जिन्होंने हमारे लिए उस ब्रह्म की व्याख्या की थी। अन्यद शांक पृथक तत्प्रकृत श्रोत्र आदि नाम इति च अन्यद एव अवयम चद नाम विम विधि क्रियया अतिशयेन प्राप्त विदिक्रिया कर्म भूत क्वचि किंचितिथ् क्य वि सैंस व्याकृत विदित एव, एव अनदर्थ पृथक ही है तदर्था वह ब्रह्म जिसे इस प्रकरण में श्रोत्र आदि का श्रोत्र कहकर उन इंद्रि आदि का अविषय बताया गया है वह ज्ञात वस्तुओं से पृथक है अंतःकरण द्वारा जानने की क्रिया से जो वस्तु ग्राह्य एवं जानने की क्रिया का विषय है उसे विदित ज्ञात कहते हैं ऐसी प्रत्येक सवयव वस्तु कहीं न कहीं कुछ न कुछ किसी न किसी को ज्ञात होती ही है इस प्रकार सभी सवयव वस्तुएं ज्ञात ही हैं अतः तात्पर्य हुआ कि यह उस ज्ञात से पृथक ही है इति प्राप्ते आह अथो अपि अविदिताद्, अद विदतिपरीता विद्यत अव्याकृता अवद्या लक्षण व्याकृतबीजा अधि इति उपरि अर्थे इत्यर्थः अधि उपरि भवति तस् अन्यत: इति प्रसिद्धम ज्ञात से परे है तो फिर वह अविदित अर्थात अज्ञात होगा ऐसा निष्कर्ष निकले इसलिए श्रुति कहती है कि वह अविदित अर्थात विदित के विपरीत व्यक्त स्थूल सूक्ष्म के बीजभूत अव्यक्त अविद्या के अधि अर्थात स्थूल सूक्ष्म ऊपर लक्षणा से उसका अर्थ हुआ कि पृथक है क्योंकि यह सभी जानते हैं कि जो चीज जिसके ऊपर होती है वह उससे पृथक होती है यद विद्द मर्त दुखात्मक चेय तस्मा विदिता अन्य ब्रह्म तो अहेयत्व उत्तम स्या तथा अविद अति अनुपादेयत्व उत्तम सियाद कार्याम ही कारण अनद अनेदीयते अतः चेदस्म प्रयोजना अनद उपादे विदत अभ्या हेय उपादेय प्रतिषेधन स्वात्म अन्य ब्रह्म विषया जिज्ञा शिष्य सेवर्ति सै न्य स्वात्म विदित अभ्या अनत्म वस्तुन संभवती आत्मा ब्रह्म इति ब्रह्मतीस वाक्या अयमात्मा ब्रह्म य आत्मा अपहत पाप्मा यक्षा अपरोक्षा ब्रह्म य आत्मा सर्वांतरह इत्यादि इति जो इत्यादिश्रुत्यंतरेभ्यो विदित वस्तु है वह अल्प सीमित क्षणंगुर तथा दुखमय है और इस कारण है अर्थ त्याज है अतः ब्रह्म विदित से भिन्न है ऐसा कहकर उसकी अत्याजता जिसे छोड़ नहीं जा सक छोड़ा नहीं जा सकता बताई गई है उसी प्रकार अविद्य से परे है इस उक्ति के द्वारा उसकी अग्राह्यता जिसे पकड़ा न जा सके कह दिया गया है किसी कार्य को संपन्न करने के लिए ही व्यक्ति अपने से पृथक कारण साधन को ग्रहण करता है इसलिए भी ज्ञाता आत्मा को किसी अन्य उद्देश्य की सिद्धि के लिए कोई अन्य साधन ग्रहणी नहीं होता इस प्रकार विदित तथा अविदित से पृथक है इस उक्ति के द्वारा उसकी त्याज्यता तथा ग्राह्यता का निषेध हो जाने से ब्रह्म अपने से अभिन्न होने के कारण शिष्य की ब्रह्म विषयक जिज्ञासा दूर हो जाती है अपने आत्मा से भिन्न किसी अन्य वस्तु का विदित तथा अविदित से परे होना संभव नहीं है अतः इसका तात्पर्य हुआ कि आत्मा ही ब्रह्म है अन्य श्रुतियों से भी यही प्रवाणित होता है यह आत्मा ब्रह्म अर्थात व्यापक है वह जो आत्मा पाप से रहित है जो साक्षात अपरोक्ष है वही ब्रह्म है जो आत्मा सबके अंतर में स्थित है सर्वात्मनः मन सर्वेषरहित चिन्मात्र्योतिषो ब्रह्मत्व वाक्यार्थस्य आचार्य उपदेश परंपरया इति आहएं इत्यादि। इदी ब्रह्म आचार्य उपदेश एव परंपरयागत नर्क प्रवचन मेधा बहुश्रुत तपो यज्ञ य आदिभ्यव शुश्रूम श्रुतव व्यव पूा आचार्याण वचनम् ये आचार्याह न तद् ब्रह्म आचार्या नस्म्यं त्रह्मचिड़े व्याख्यातवस्पष्ट इत्यर्थः इस प्रकार सबके आत्मा रूप समस्त गुणों से रहित चैतन्य रूप ज्योतिर्मय तत्व का ब्रह्मत्व सिद्ध करने वाले वाक्य का अर्थ आचार्य तथा शिष्य की उपदेश परंपरा के द्वारा ही प्राप्य है यही बताते हुए इति सुश्रुम आदि कहते हैं तात्पर्य यह कि ब्रह्म की प्राप्ति तर्क शास्त्र पाठ मेधा शक्ति, पांडित्य तपस्या यज्ञ आदि से नहीं बल्कि आचार्यों की उपदेश परम्परा के द्वारा ही प्राप्तव्य है ऐसा हमने उन पूर्व के आचार्यों से सुना है जिन्होंने हमारे लिए उस ब्रह्म की व्याख्या की थी अर्थात स्पष्ट रूप से बताया था